नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 21 दिसंबर 2012 ये जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि अभी जो दिल्ली में घटना बनी तो उसके संदर्भ में जो कारण दिए जाते हैं उनमें से जो गलत कारण दिए जाते हैं उसका खंडन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ गलत कारण कौन से कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई nudity है या semi nudity nudity तो नहीं बोल सकते है कि Bollywood के picture हो में जो आ, semi nudity है उसकी वज़ा से इस तरह के crime बढ़ रहे है या तो western culture की वज़ा से ये crime बढ़ रहे है तो ये बात गलत है आ, किस तरह से गलत है कि crimes तो पहले भी होते थे आज reporting ज़ादा है ऐसा नहीं � थे उस समय रिपोर्टिंग बहुत कम होता था डर बहुत ज़्यादा था आज डर कम हुआ है उस उसकी वजह से रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गया है और जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से इनफॉरमेशन स्प्रेडिंग का रेट बहुत तेज़ हो गया है कि जैसे आज से दस साल पहले दिल्ली में कोई बीस साल पहले दिल्ली में कोई घटना हु なぜかというと、今日は1つのデーションを受け取り上げていると、1つのデーションを受け取り上げていると、1つのデーンを受け取り上げいと、1つのデーションを受け取り上げていると、1つのデーションを受け取り上げていると、1つのデーションを受け取り上げていると、1つのーションを受け取り上げていると、1つのデーのーショいるデシているのデーションをョける でも、この写真は何ですか साठ-सत्तर अस्सी प्रतिशत प्रस्थ क्राइम वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं और इसलिए वहाँ पे स्टैटिसटिक्स में ज़्यादा आता है पर आ, वहाँ पे क्राइम कम है और यूरोप में तो उससे भी कम है आप सकंडेनेवियन कंट्रीज देखो के नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क तो वहाँ पे तो क्राइम्स इस तरह के और भी कम है बहुत कम ह�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 कि एक क्रिमिनल है उसने 10-15 छोटे क्राइम किए मारपीट की या तो कहीं छेड़खानी की छेड़खानी छोटा क्राइम नहीं है पर जो क्राइम दिल्ली में अभी हुआ उसके मुकाबले छोटा क्राइम है कंपैरिज़ेशन के दिल्ली बोल रहा हूँ और उसको सजा नहीं होती तो उसकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है बड़ा क्राइम करने की सौ लोग देखेंगे कि भाई क्रिमिनल को सजा नहीं हो रही, तो सौ में से तीन लोग क्राइम करेंगे, फिर अब चार लोग क्रिमिनल होंगे और बाकी छः अनुभाये देखा कि सजा नहीं हो रही, तो उन छः अनुभाये में से भी पाँच दस लोग क्रिमिनल होंगे, फिर एक स्टेज आता है कि पूरी सोसाइटी डिजेंट्रेट हो जाती है, जै तो बड़े क्राइम्स करने की संभावना कम हो जाती है। फिर पिक्चरों में कितनी भी इस तरह की न्यूडिटी होना हो नो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वेस्टर्न कल्चर जो है वो भी गलत काउंस है। वेस्टर्न कल्चर में कहूँगा वेस्ट में तो पूरा ही वेस्टर्न कल्चर है, तो वहाँ पे क्राइम क्यों कम होता है? 私たちは1つの事を考えていると、今、マーバーたちは2つの事を考えていると、今、2つの事を考えていると、今、2つの事を考えていると、マーバーたちは2つの事を考えていると、 पता नहीं जायदात जायदात मुझे ठीक से याद नहीं है तीन चार दो तीन केसें माँ बारात में तो उस समय कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं था फिर भी क्राइम करने वालों ने क्राइम किया क्योंकि सजा का कोई भाई नहीं था दुर्योधन ने देखा कि भाई मेरा ही बाप जज है जो दृत्रास्त्र था चीफ जस्टिस ऑफ हस्तीनापुर सु कि भाई मेरा भी बाप जाए मैं कुछ भी करूं सजा नहीं होने वाली मुझे तो उसने क्राइम किया यदि उसको सजा का भय होता तो वो क्राइम नहीं करता और यहाँ पे मान लो हम न्यूडिटी को बैन करे तो पहले मुझे कोई बताए कि बैन का मतलब क्या हुआ आज आप बिट टॉरेंट को कैसे बैन करोगे अब तो इंटरनेट आ गया YouTube को कैसे बैन करोगे? चलो YouTube को बैन कर दिया तो YouTube के जैसे बहुत सारे साइट हैं, Vimeo है, फिर आ, मतलब अनगिनत साइट है वीडियो होस्टिंग है, बॉक्स भी है जिसके ऊपर कोई भी फाइल डाल सकते हो वीडियो है, पीडीएफ है कुछ भी है, तो अब अनगिनत वेबसाइट आ गए हैं जिस पे वीडियो या फाइल अपलोड कर सकते हो どういうことですか करने वाली कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां या दी गवर्नमेंट में किसी ने किए तो उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, तो कम हो जाएगा अपने आप। पर अधिकतर केस में उनको प्रमोट करने वाली कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां होती हैं। प्राइवेट कंपनियों को आप एक लिमिट तक रोक सकते हो, लेकिन फिर वो दूसरी तरह से प बाहर के किसी देश में बन सकती थी glamourish sais में बन सकती थी m Wing Taiwan Saim में बन सकती थीश सिंगापूर में बन सकती थीफूर बन सकती थी उसको वीडियो पर upload करके दिखा सकते थे them Theatrical revenue उनका खत्म हो जाता लेकिन अब जो Advertisements से revenue आथा है जैसे YouTube है उसकाisol nhưng कि अस पीसा उ でアドバイスメントのレベルを受け取り続けることができます。そのため、この demand が technologically unfeasible と、私は何を言うかを考えているかを考えている。この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、 छोटे क्राइम्स में तो यूँ समझो कि अब सजा होना प्रैक्टिकली रेयर हो गया है। दो वजह हैं कि एक जज को केस समझने में, विटनेस कोर्ट, क्रॉस एक्सामा इन करने में, जजमेंट लिखने में, मान लो पांच-दस दिन लगते हैं, दस दिन लगते हैं, तो उस दस दिन के अंदर उसकी कोर्ट में पचास केस फाइल हो जाते हैं। जो magistrate की court है, lower magistrate की criminal court, first class magistrate जिसको बोलते हैं, जिसकी court में criminal case जाते हैं, एहमदाबाद में on an average एक court में 20 case फाइल होते हैं, minimum, यानि 10 दिन के अंदर 200 case फाइल हो गए, 10 दिस में उसमें 1, 2, 3 judgment दिये, टंके, पुरा study करने के बाद, और उतने में 500 case फाइल हो � छोटे केस में तो जज ईमानदार हो तो भी सजा नहीं दे पाता और 95 परसेंट जज ईमानदार है भी नहीं उनको पैसा कमाना है तो छोटे केस में क्या पैसा मिलेगा उनको तो इसलिए छोटे केस में सजा नहीं हो रही इसलिए जो क्रिमिनल है वो और बड़ा केस करने को उत्साहित होते हैं और उनको देखके दूसरे लोग और � बैन करोगे तो लोग वीडियो पे देखेंगे और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है जैसे कि अब मेमोरी स्टिक आ गई तो एक मेमोरी स्टिक में आप 10-15-20 मूवी स्टोर कर सकते हो 16 गीगाबाइट की मेमोरी स्टिक है उसमें 40-50 घंटे की वीडियो आराम से स्टोर हो जाती है फिर ट्रैवल डिस्क आ गई � では、2G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の a g の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の e g の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の3の 3G の 3G の 3G e 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の I g の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の3 o の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の 3G の3 ब्रश्ट जज को नौकरी से निकाल सके, ब्रश्ट पुलिस कमिश्नर को नौकरी से निकाल सके और ज़ियरी सिस्टम ताकि केस का जजमेंट है वो हफ्ते पंद्रह दिन में आ जाए और इस तरह से वो क्राइम्स को जितनी ज़्यादा फ़ास्ट एंड फ़ेयर पनिशमेंट होगी उतनी क्राइम्स कम होंगे और अंत में आता है ट्रांसपेरेंट कम्प्� とそのようなことと、そのようなことを言うと、そのようなことを言うと、そのようなことをいうことは、そういうことは、そういうこことは、そういうことは、そういうことは、そういうは、そうことは、そういうことは、そういうこは、いとは、ういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、いうことは、そういうことは、そういうことは、そういうこいうことは、は、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうこととは、ういうう ジャスコジャドキ、チャリガイ、オープレディー、メセ、ウエストン、ゴルチャー、ガイアボギア。ヤトキ atum、マトラキシコ、ロジュ、ティン、ギャンタ、チャブクマーマーケウスコ、パストン、バグワッパーガー、トウ、バグワッシャー、パルガトム、チャブクマーマーケウスコ、バグワッパーガー、ティンキャオスケバド、スダジャガジャシボ、トマーチュガーセニクレガ उसकी मनमानी करेगा उसको जो पिक्चर देखनी है देखेगा उसको जो क्राइम करने करेगा अंत में पनिशमेंट नहीं है तो वो क्राइम करेगा कितनी भी उससे द शास्त्र पढ़ालो ये दुर्योधन के गुरु थे वो भी उस समय के ब्रह्मांड के सबसे अच्छे गुरुओं में से एक थे और उसने सारी नैतिकता की शिक्षा तो दी थी किसी जो legal technical means है गुनेगार को punish करने के गुनेगार को साबिद, गुना साबीत करने के लिए गुनेगार को रोकने के जैसे गुना रोकने के means technical क्या है इसमें कि जितनी हो सके ज्यादा जगह पर हमें public places पे camera लगाने चाहिए तो जो छेड़खानी के case है वो record हो जाएं जब आदमी बार-बार छेड़खानी करते हैं, मान लो उसने दस बार की, बीस बार की तो, बीस बार की तो, पंद्रा, हर एक बार नहीं तो दस-पंद्रा बार तो कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाएगी, और तो ऐसे रिपीट केस में उसको ज़्यादा सजा दे सकते हैं, और जब एक क्रिमिनल को सजा होगी, तो सौ लोग देखेंगे कि भाई एक क